क्रोध आयानी क्रोध जगाया गया, तो गया। सुना जिसकी ना भी बड़ी अच्छी है अर्थात चक्र सुनाम चक्र चक्र के द्वारा संदिप्त जो क्रोध है वो क्रोध ठाकुर में आ गया था घर ने उसको मार मर गया और जो मर गया तो महात्मा ने स्थिति की श्री विद्युत महाराज के मारा महाराज दिया कथावाचक तो कथा भाई जल्दी आगे बढ़ाने मारा लेकिन श्रोता आगे बढ़ने से नहीं देख सही कथा तो हो गई कथा पूरी हो गई मैं पूजी पूरी करी बुद्धि चरण पकड़ी समझ में ये लड़ाई कैसे हुई हाँ ऐसे किसती ऐसे कथा उतरही है तो मैंने कहा लड़ाई कैसे हुई कुछ समझ में आ नहीं रहा आप कुछ जल्दी से निकल गए आपको तो सब मालूम महाराज हमें तो मालूम है दग्ध उनका हृदय था उन्होंने याचना की महर्षि ने कहा संध्या का समय है। संध्या के समय बहुत से कार्य वर्जित है देवी इस समय भगवान की आराधना करनी चाहिए भगवान शंकर के घर घूमते रहते अगर इस समय अनुचित काम होगा कोई सोता रहेगा कोई खाता रहेगा कोई कोई कुकृत्य करता रहेगा तो भगवान शंकर के गण उसको दंड देंगे। भगवान शंकर उसको दंड देती हैं। दीदी ने कहा परवाह नहीं क्योंकि शंकर जी तो अपने हैं ध्यान देना शंकर जी तो अपने हैं देवी भूल जाओ उनका कोई ना अपना है ना कोई पराया है ऐसे कहते नो की स्वजन परोवा ना नो तो कश्चित उनका कोई अपना नहीं कोई बेगाना नहीं अगर दंड कर अपराध करती हुई पकड़ी जाओगी तो दंड मिलेगा जो मिलेगा मिलेगा लेकिन महाराज भूत सवार था मानी नहीं विवश कर दिया परिणाम स्वरूप गर्भस्थापन हो गया नशा उतर गया दी कश्यप पत्नी हो गई जाके प्रार्थना करने लगी स्वामी शंकर जी हमारे ऊपर नाराज होंगे ऐसी कुछ कृथा कर मेरे पुत्रों की रक्षा करो मेरी रक्षा करो मेरे गर्भ की रक्षा करो कश्यप जी ने कहा अरे मंगले, अरे मंगल कारिणी ये तेरे पुत्र नीच होंगे ये चंडी ये संसार को बड़ा कष्ट दिया इसे पहले जिसे मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं भविष्य तस्तवा भद्रा तवाभद्रऊ अभद्रे जाठरा धमऊ हे अभद्रे ये तव जाठरा धमऊ अभद्रऊ भविष्य निश्चित और इस सारे लोगों को लोगों के पालकों के सहित क्रंदित कर देंगे गए लोकान सपालान चंडी मुहु आक्रंदयत अविरल और सुधार बहाती हुई सिद्धि। दीति भगवान कश्यप के चरणों पर महाराज कृपा करो पाई मान पाही मान अब तो जो गलती हो गई है हो गई है गर्भस्थापन भी हो गया है अब तो कृपा महात्मा बिगड़ी को सवार दी महात्मा थे उन्होंने कहा देखो देवी अभी आपके पुत्र तो नीचे ही होंगे। यह बड़ी बड़ी शिक्षा है महाराज संसारिकों के लिए गृहस्थों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है सायंकाल के समय भोजन कभी नहीं करना चाहिए जिस समय दोनों संध्याएं मिल रही हो भोजन कभी नहीं करना चाहिए उस समय भगवत आराधन करना चाहिए उस समय जो भगवान का गप भी नहीं करना चाहिए फिजूल की बात नहीं करनी चाहिए सोना भी नहीं चाहिए टांग पसार कर अगर बीमार होता है ना तो भी उठ के बैठ जाता है मेरी मां कहती थी जब मैं कभी बीमार उमार रहता था बुखार उखार था बेटा सायकालयकाल बेट बेट के समय सोना नहीं चाहिए खाना नहीं चाहिए और कोई भी दुष्कृत्य नहीं करना चाहिए भगवान के भजन के अतिरिक्त कोई सुकृत्य समझो तो उसको भी नहीं करना चाहिए केवल भगवान का भजन करना भगवान के भजन के अतिरिक्त कुछ नहीं सायंकाल के समय भगवान का भजन करो श्री दीदी के रोने के बाद भगवान कश्यप कहते हैं कि तुमने बड़ा पश्चाताप किया है भगवान शंकर के आदर सूचक शब्दों को भी तुमने कहा है मेरे प्रति भी तुम्हारी सम्मान की भावना जगी है इसलिए तुम्हारे पुत्र तो वैसे ही होंगे लेकिन तुम्हारे पुत्र की जो पुत्र की जो पुत्र लोग होंगे उनमें एक भगवान का भक्त होगा एक ही होगा सब सभी होंगे तो बहु लेकिन पुत्र से वो पुत्राणाम भविता एक सतामता उन पुत्रों में एक पुत्र भगवान का भक्त होगा वो कैसा भक्त होगा सवई महा भागवत आप समझ गए ये पुत्र कौन है हिरण्याक्ष और हिरण्य पु होंगे पुत्र दीति उनका भक्त तो पुत्र होगा प्रहलाद सवई महाभागवत वो महाभागवत होगा महाराज महाभागवत होगा मतलब कि सारे देवता जिसकी आराधना करते हैं वह भगवान भी उस भक्त की आराधना करेगा इसलिए वो महाभागवत होगा सवई महा, महा भागवत और महात्मा महात्मा होगा महानुभाव उसका प्रभाव भी बहुत विस्तार हुए होगा और महाता बड़े से बड़ा होगा अवृद्ध भक्त्या अनुभाविता से अपने बड़ी हुई भक्ति के द्वारा जिसका अंतकरण पवित्र हो जाएगा है? अनुभावित हो जाएगा उसमें भगवान का निवास होगा और वो अलम पटा पट अलंपत होगा लोभी नहीं होगा बड़ा शीलवान होगा गुणों का खजाना होगा दूसरों की संपत्ति को देख के प्रसन्न होगा अभूत शत्रु होगा उसका कोई शत्रु नहीं होगा उसको मारने वाला भी उसका शत्रु नहीं होगा अब देखो लोग कहते आजाद शत्रु महाराज कैसे हुए युधिष्ठिर जी महाराज उनका तो शत्रु था कि दुर्योधन सत्रु रहा होगा लेकिन युधिष्ठ ने उनको शत्रु नहीं माना इसलिए वो तो आजाद शत्रु वो आजाद शत्रु होगा ऐसा तुम्हारा पौत्र होगा पौत्री दृष्टाफुरम और प्रत्यक्ष साक्षात्कार भगवान का करेगा ऐसा आपका पुत्र तो तो होगा द्विती बड़ी प्रसन्न अब जो बिगड़ गई हो तो सुधरने वाली है नहीं जो सुधर गई उसको पा करके प्रसन्न हो जाओ बेटे तो नालायक होंगे लेकिन मेरा पौत्र लायक होगा तो हमारी तो सदगति हो ही जाएगी वंश का नाम चल ही जाएगा ये द्वितीय है दैित्य तो कहलाएगा ही इसलिए प्रसन्न द्वितीय प्रसन्न ऐसे दि भक्त याद रखना है दिपी भक्त मैत्रे उर्भ महाराज कहते हैं। अब वो जो गर्भ महाराज स्थापित हुआ वो गर्भ के था राम जी वो संसार को दहन करने लग गया संसार जलने लग गया और द्रोप दीति महारानी उस गर्भ का मुंचन करें नहीं निकलेंगे तो संसार को कष्ट कष्ट देंगे ध्यान देना महारानी गर्भ को छोड़े नहीं क्यों नहीं छोड़े कि ये मेरे गर्भ से निकल कर करके संसार को त्रास देंगे। संसार को कष्ट दे सौ वर्ष तक गर्भ धारण किया सौ वर्ष ब्रह्मा श्रीराम इंदिरादिक देवता सब जलने लगे सब ब्रह्मा जी के पास गए और श्री ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराजी क्या है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा तो ब्रह्मा जी ने कहा बताऊं क्या है क्या यहां कि तुम्हारे तुम्हारे अग्रज मेरे पुत्र मेरे मानसिक पुत्र सनक सरंदर सनत कुमार और सनातन एक बार घूमते हुए सब के सब भगवान विष्णु के लोक में वैकुंठ पधारे बैकुंठ पधारे और बैकुंठ में बड़ा आनंद रहा महाराज एक दो तीन चार पांच छह फाटक पार कर और जब सातवें फाटक पर पहुंचे तो सातवें फाटक पर पहुंचने के साथ साथ उनको ठाकुर के दर्शन हो रहे ध्यान देख ठाकुर के दर्शन हो रहे कहा दर्शन हो रहे थे के हृदय में जब चलने मैं राम जी का दर्शन करूंगा मैं राम जी का दर्शन करूंगा और राम जी का सारा मंगलमय स्वरूप उनके हृदय में नाच रहा था और आंखों में ठाकुर की दिदृक्षा नाच रही है, है? आंखों में ठाकुर की दिदृक्षा नाच रही है। और सातवें फाटक में ही घुसे दो बेद आकर के सामने एक तरफ से जय का और एक तरफ से विजय का और रोक लिया मारा वे त्रेन चास्खलता कि जो हस्य भगवत प्रतिकूल शील हूं कहा में चले जा रहे हो इससे पूछ आए हो हम यहां खड़े हैं तुमने देखा नहीं भगवान के प्रतिकूल शील है उन्होंने पूछा रोक दिया भगवान की विद्रिक मैंने भी कहा था ना भगवान की विद्रिका उनकी आंखों में थी और दृक्षा भंग हो गई उनको क्रोध आ लोग कहते महाराज को क्रोध आ गया क्रोध उत्पन्न क्यों हुआ है पहले यहां तो जाओ बहुत से लोग सनकादिकों की निंदा करते हैं महाराज सनकाधिकों को क्रोध आ गया शिव नर नारायण को क्रोध नहीं आया इसलिए सनकादिकों से भगवान नरनारायण पूछे हो मुझे हैं, मैं वंदन कर रहा हूं मैं नमस्कार कर रहा हूं लेकिन इसलिए सरकार नीचे है इस बात की मैं निंदा कर एक कथाकार भगवत कथा कह रहा है अपने मस्ती में मस्त है लीला के क्षेत्र में ठाकुर के स्वरूप उसके सामने नाच रहे हैं लीला सामने नर्तन कर रही है और कहीं से बिजाती ये शब्द आ गया है? और उस विजातीय शब्द ने आकर के उसके सारे दर्शन को समाप्त तो उसके सारे चित्त समाप्त तो हो गए उसकी आंखों में संसार आ गया जहां उसके सामने ठाकुर थे ठाकुर की रीलाई थी ठाकुर का चरित्र था और उसके सामने संसार आ गया झिल्ला पड़ेगा चिल्ला पड़ेगा कड़ा उठेगा प्रश्न है क्या, क्या क्रोधी है क्या लेकिन महाराज बड़े क्रोधी जिसके ऊपर क्रोध किया क्या उसको जानता है क्या दुर्गुणी क्रोध जानबूझ के होगा मैं किसके ऊपर क्रोध कर रहा हूँ उसने जिसके ऊपर क्रोध किया क्या उसको जानता है क्या उसको क्रोध क्यों आया किसके ऊपर आया कथा की विघातक के ऊपर क्रोध आया उसको क्रोध व्यक्ति पर नहीं आया उसका क्रोध कथा की विघातक पर क्रोध आया उसका क्रोध सत पर नहीं आया उसका क्रोध असत पर आया और असत पर जो क्रोध नहीं करेगा उसको सत पर क्रोध करना पड़ेगा जो सत वृत्ति पर क्रोध नहीं करेगा उसको असत वृत्ति पर क्रोध करना पड़ेगा और असत पर क्रोध नहीं करेगा सत राम सत महाराज नाराज होकर चले जाएंगे इसलिए असत वृत्तियों पर क्रोध आवश्यक है। इसीलिए वेदों में प्रार्थना की जाती है मनु रसी ठाकुर राम जी महाराज को क्रोध नहीं आया जब तक तो रावण ने गाली बकी रावण गाली बकर जी क्रोध नहीं आ रहा है सुनिदुर बचन काल बस जाना बिहस बचन कह कृपा रावण के गाली पे क्रोध नहीं आया ठाकुर जी को लेकिन जब रावण ने राम के मंत्री को मारा मंत्री हराम कह के, के गिरा तब प्रभु परम क्रोध को ठाकुर को रावण पर क्रोध नहीं है ठाकुर को भक्त के हत्यादिकों को क्रोध नहीं आया सनकाधिकों को क्लेश हुआ क्लेश जन्य है, क्रोध है क्लेश क्यों हुआ मेरी विदृक्षा भंग मेरी दीदीक्षा बंगो हुई है मेरे मन में मेरी आंखों में मेरे राम निवास करते थे मेरे के निवास करते थे मेरे मन की प्राणा गायब कर दी तूने ने आंखों की दिदीक्षा गायब कर दी तूने इसलिए तू भगवान की प्रतिकूल प्रतिकूलशील है मेरी इस व्याख्या का आधार मूल में पढ़े ऊचूहू सुहृतम अंग दिदीक्षितम अंग्रम दिद्रीक्षितम दिद्रीक्षित भंग ई सब का मानुजेन सहसा उपब्लुताक्षित भंग दिदृक्षा भंग हो गई इसलिए इस तो भी थोड़ा आया है ज्यादा थोड़ा आया ई थोड़ा है ज्यादा आता तो ज्यादा अगर आता महाराज ये खड़े न रहते ज्यादा आता तो खड़े नहीं रहते ई सत कामानुजे सहसात उप्लुताक्ष और कहा तुम यहां रहने योग्य नहीं हो इस दिव्य धाम में रहने योग्य नहीं हो तुम ठाकुर के नाम को कलंकित कर दोगी तुम मेरे आराध्य के नाम को कलंकित कर दोगे भगो यहां तो ब्रजत मंतर भाव दृष्टिया पापी शस्त्रो से यत्र क्रोध करने का स्थान नहीं है देखो स्वयं कह रहे हैं अगर इनको क्रोध आता तो स्वयं क्यों कहते कि क्रोध करने का स्थान नहीं ये काम करने का स्थान नहीं ये लोभ का स्थान नहीं ये मोह का स्थान नहीं ये मध का स्थान नहीं जहां इनका निवास है वहां जाओ चलो भगवान अब तो महाराज ठाकुर जी ने सुना कि ऐसा हुआ महाराज ठाकुर भगे वहां से महाराज ठाकुर भगे दौड़े दौड़े वहां से और पीछे पीछे लक्ष्मी जी दौड़े हा तस्मिन यऊ परमहंस महा मुनिनाम अन्वेषणीय चरण चलयन अन्वेषणीय चरण चलयन मतलब क्या है ठाकुर ने पाद त्राण नहीं लिया ठाकुर ने किसी से कहा नहीं गरुड़ पीछे पीछे दौड़ रहे हैं महाराज सेवक लोग खाओ लेकर के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं ठाकुर चलते चले जा रहे हैं चलते चले जा रहे हैं चल चल सा पीछे पीछे श्री लक्ष्मी लक्ष्मी जी भी चल रहे और आकर के ठाकुर के सामने बड़े भाव से प्रणमन करते हैं ठाकुर जी का मंगलमय दर्शन करके तो क्रोध क्रोत्र तो तुरंत समाप्त हो गया सनकाधिकों ने भगवान श्री नारायण के मंगलमय चरणों में अभिवादन किया और ठाकुर के चरणों में जो तुलसी लगी हुई उस तुलसी की सुंदर सुगंधी ध्यान देना तुलसी जी की सुंदर सुगंधी उनका नासा नासारंद्र से प्रविष्ट होकर के जब हृदय में आई तो हृदय में थोड़ा सा जो इधर उधर की बात थी ना वो सब भी समाप्त हो गई और विशुद्ध भक्त बन गए हाँ। अब उनके यहाँ कोई निर्गुण नहीं कोई कुछ नहीं अब उनके यहाँ सगुण ब्रमल हल आया है तस्विंद नयन पड़ा किंजल किजल कबिश्र तुलसी मकरवायु अंतर्गत स्विवरेण शाम संशोभ मक्षर जुषाम चित्त बढ़िया श्लोक है भक्त इस लोग इसकी व्याख्या बड़ी मंगल व्याख्या करते हैं मुझे भी भक्तों से सुन कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान है लेकिन प्रसंग आगे बढ़ाए जय विजय कुंभ से पतन हो गया है और वही जैविय जो है आकर के कश्यप महाराज के रेत का आश्रय लेकर के गर्भ में प्रविष्ट हो गए वही हैं हिरण्याक्ष और और वो हिरण्याक्ष हिरण्य सौ वर्ष के बाद आखिर जन्म तो दे रही था एक दिन संसार में आ गए एक का नाम हिरण्याक्ष हुआ और एक का नाम हिरण्य हुआ अब ये हिरण्यक्ष और हिरण्य महाराज संसार में बड़ा उपद्रव करने लगे हिरण्याक्ष जी आगे चले महाराज वरुण वरुण जी के पास गए वरुण मुझे युद्ध दो मेरी भुजाओं में खाद मच रही है वरुण को क्रोध तो बहुत आया लेकिन वरुण जी ने सोचा कि मेरा कुछ बस नहीं है अगर मैं इससे भिड़ूंगा तो मैं हार जाऊंगा जानते थे कि जाओ ऐसे हैं जिनसे तुम्हारा युद्ध होगा आप आगे बढ़ो भगवान नारायण को बताया आगे नारद जी मिल गए हिरणनाक्ष ने पूछा नारायण से पता है नारायण का पता क्या है ना, नारद जी महाराज तो सब कुछ जानते हैं कि जाओ समुद्र में घुस जाओ इसी में से आ रहे होंगे और हिरण्यक्ष समुद्र में घुसा महाराज और देखा क्या कि भगवान डाढ़ों पर पृथ्वी माता को लेकर आ रहे हैं तो कहता जंगली तू तो कौन ऐसे बोलता है महाराज बड़ा दुष्ट है ठाकुर जी है अरे जंगली है? अरे जंगली तू कौन है तो, अरे मृग तू तो कौन है क्या हम तो सच सत्यम व्यय भो बन गोचरा मृगा हम सचमुच मृग हैं क्या भगवान की भाषा है हम मृग हैं तुम्हारे इसी सिंहों को खोज रहे हैं तो मृग सिंह को खोजे बात बनती नहीं है व्यवहार नष्ट हो जाएगा मृग तो सिंहों को खोजेगा नहीं सिंह मृग को खोजेगा नहीं ठाकुर कहते हैं हम बन मृग हैं तुम्हारे से सिंह को खो ठाकुर इज्जत, वो सिंह नहीं कहा है ये विधान ग्राम सिंह तुम कौन सिंह हो तुम ग्राम सिंह हो ग्राम सिंह तुम ग्राम सिंह हो ग्राम सिंह जानते कौन होता है ग्राम सिंह गुत्ता होता है ठाकुर कहते हैं मैं तेरे ऐसे कुत्तों को खोज रहा हूं मैं तेरे से कुत्ते खोज रहा हूं और महाराज दोनों में गमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद ठाकुर जी ने हिरणाक्ष का उद्धार कर लिया हिरण्याक्ष के उद्धार के बाद कथा आगे बढ़ती है तो श्री करदम जी महाराज और देवभूति जी का विवाह कैसे हुआ और भगवान कपिल ने किस प्रकार माता को उपदेश किया है गुरु जी महाराज ने ठाकुर को कैसे प्राप्त किया है ये सारी कथाएं संभव होगा तो सायकाल के सत्र में आएंगी इस समय कथा का यही विश्राम है श्री सीताराम आदेश दिया महर्षि करदम को वो ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रह्मा जी की छाया से इनका प्रादुर्भाव हुआ है प्रजास्त्र सृष्टि बढ़ाओ सृष्टि का विस्तार करो उपब्रमण करो ऐसा आदेश दिया प्रजास्त भगवान कर द्रहण मोदी सृष्टि का विस्तार कैसे हो अगर सृष्टि के विस्तार में सृष्टि का विनाश सन्निहित है तो उस सृष्टि के विस्तार से कोई लाभ नहीं अगर पुत्र डाकू हो जाए लुटेरा हो जाए आदताई हो जाए तो ऐसे पुत्र की उत्पत्ति से कोई भी लाभ नहीं पुत्र धर्मज्ञ होना चाहिए इसके लिए तपस्या करनी चाहिए भगवान हमको अच्छी संतान दें ये भगवत कृपा से मिलती है डॉक्टर की कृपा से नहीं डॉक्टर भगवान का भक्त पुत्र नहीं दे सकता भगवान का भक्त हो हमारा पुत्र इसके लिए संत सेवा की आवश्यकता है अथच इसके लिए भगवान की प्रसन्नता आवश्यक है श्री महर्षि कर्दम ने भगवान की तपस्या की लंबी चौड़ी तपस्या ठाकुर प्रसन्न हो तपस्या से बीच ठाकुर कर्दम देखा कि वो आ रहे थे। मेरे सामने आ रहे आ रहे, बिल्कुल आ रहे खड़े मंद-मंद दृष्टवाते हुए, मंद मंद हुए। फटकारते हुए, अलकावलियों से मंडित दिव्य मुखारविंद मधुर हसन और सुंदर सुंदर दांत उसमें से सफेद सफेद दिखाई पड़े और नेत्रों से निहारते हुए ठाकुर खड़े जात रो प्रसन्न हो गए गिर पड़े प्रणाम करना और बात है दंडप प्रणाम करना और बात है प्रणाम में आप अपने आपे में रहते हो दंड प्रणाम में आपका आपा नहीं रहता है जब तक आपा खोगे नहीं तब तक दंडप प्रणाम होगा ही नहीं आपात गिर पड़े मूर्धना क्षित क्षित मूर्धना अपतक गिर पड़े अब ठाकुर हमारी इच्छा पूरी करेंगे ये बात तो मन में आई होगी अजीब नहीं लब्ध मनोरथ मनोरथ पूरा हो गया वाणी से ठाकुर की स्तुति करते हैं स्वामी आपके मंगल में पादार का लाभ लेकर के व्यक्ति को आपके चरणार की भक्ति ही मांगनी चाहिए लेकिन मैं पिता की आज्ञा से प्रेरित होकर के शिष्ट विस्तार कर्म करना चाहता हूं इसलिए हमको सुंदर पत्नी चाहिए सुंदर पत्नी मिल जाए तो जीवन सरस पत्नी अगर सुंदर नहीं है सरस सुंदर का मतलब स्वरूप से नहीं व्यवहार से भगवत भक्ति से पत्नी अगर सुंदर मिल जाए तो जीवन सरस जाए तथा चा हम परिवोलुका पत्नी कैसी होनी चाहिए अगर हम भक्त हैं तो हमारे हामे हाम मिलाने वाले हमें एक संत लावें तो पत्नी कहे कि मैंने तो दो संतों की रोटी बना रखी है आप एक बनाए और हम अगर दो लावे तो पत्नी कहे कि तुम रोज रोज लाते रहते हो हम कहा तुम तो बनाओ मुझे मेरी मां के घर भेज दो जीवन नर्क हो जाए ऐसा होता है और इस प्रसंग में ये बात है मुझे कैसी पत्नी चाहिए समान शीला मुझे समान शीला चाहिए और कैसी चाहिए हम एक यज्ञ कर रहे हैं महाराज उसके लिए हमको गऊ चाहिए हम एक यज्ञ कर रहे हैं यज्ञ बगैर गौ के नहीं है मुझे गऊ चाहिए यज्ञ कौन है गृहस्थ यज्ञ है और गृहस्थ रूपी यज्ञ के लिए हमारी पत्नी क्या बने गौ बने गृह में धेनु ये पत्नी के लक्षण बता रहे हैं समान शीला गृह में धेनु ऐसी पत्नी को हम चाहते भगवान ने कहा कि तुम जो चाहते हो हम पहले सोच के आएंगे ऐसा ठाकुर कहा मिलेगा तुम जो चाहते हो हम पहले जानते विदित्वा तव चैत्यम तव चैत्यम विदित्वा तुम्हारे चैत्य को हम पहले से जानते हैं चैत्य माने जो चित्त में पैदा हो उसको बोलते हैं चैत्य विदित्वा तव चैत्यम में पुरई व समय तक हमने पहले सब समयोजन बना रखा है परसों दिखवार आएंगे तैयार हो जाओ परसों दिखवार आएंगे आने के पहले शिदारत को भेज दिया जाओ हम इधर जा रहे हैं आप उधर जाओ मनु महाराज से कह दो कि ऐसा सुंदर बल मिलेगा नहीं चलो जल्दी से अब दिन निश्चित कर दिया इस दिन पहुंच जाओ शुभ मुहूर्त है बर्दिखी का मुहूर्त है तिलक का भी मुहूर्त है और उसी दिन सुंदर विवाह का भी मुहूर्त है पहुंच जाओ दिन चय कर दिया और कह दिया दिखवार आ रहे दिखबार मतलब देखने वाले पक्की करने वाले विवाह पक्की करने वाले हुँ? आ रहे महाराज विदित्वा तव चैत पूरे वह समय उचित अब महाराज आप चिंता मत करें आपके सामने वो परसों आ जाएंगे और परसों आकर के आपको देखेंगे आयास्य आएंगे कौन आएगा दिव्यक्षुह आयाद स्वाम दिदृक्षु आएंगे दिखवार आएंगे, आएंगे कब आएंगे परश्व स्व कल कल की बात परशु और कौन आएगा क्या धर्म